Da, oh, oh rang. स तेरा बनके हाय नहीं रहना दूजा बन के एक भी सांस अलग नहीं लेनी एक भी सांस अलग नहीं लेनी खैच लेना प्राण से तन के हाय नहीं रहना दूजा बन के आ... सजना सजना रे तेरे बिन जिया मोरा नहीं गे तेरे बिन जिया मोरा नहीं लग सजना रे तेरे बिन जिया मोर लगे तेरे बिल जिया मोरा नहीं लगे काटू कैसे तेरे बिल भरी रहना तेरे बिल जिया मोरा नहीं लगे पल कोने बिलना पहना निंदिया का है ऐसी। अखियों में आए तेरे बेल जिया मोरा नहीं ला तेरे बेल जिया मोरा नहीं लागे सजना नमस्कार आप सुन रहे 90.4 सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का तायदिल से स्वागत है जी हाँ कविता गीत गजल और शायराना अंदाज भी इस कार्यक्रम में आप सुनते ही हैं कुछ शायरी भी सुनते हैं और हम हर रोज आपको नए नए कवियों से मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं तो आज हमारे साथ फिर से नानू कलाकार जी उपस्थित है नानू कलाकार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत आपका शुक्र गुजार बहुत अच्छा लग रहा है आप इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी आपके आवाज़ में दम है और आप अभी तक कविताओं को करते हैं ये कमाल की बात है तो चलिए आज हम अपने श्रोताओं को क्या बताएंगे आज आज मैं होली पर डिफरेंट रागों में अच्छा। आपका मनोरंजन गीत सुनाऊंगा अच्छा होली के ऊपर आप अलग अलग रागों को हाँ। पेश करेंगे अलग अलग ढंग से।, से क्या बात है स्वागत है आपका धन्यवाद तो लीजिए शायरी अल्लाह की याद का सफरनामा जन्नत की राह तय करती आप होलियस्ट हाईएस्ट रिचेस्ट प्रिय आत्मन रेडियो परिवार मधुपन परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे होली गीत के प्रसारण के लिए अनुमति प्रदान की पुनः पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत तो लीजिए होली पर हम आपको एक ऐसे नज़ारे सुनाने जा रहे हैं गीतों के माध्यम से नहीं। सुने धड़ वंच मच गई रे गगन में होली की धड़ वंचक मच गई रे गगन में होली की बादल पे बादल बाजे दसो दिशाएं गाज बदल बाजे धड़ वंचक धड़ वंच मच गई रे गगन में होली की आज घटाओं के पन घट पर देखो घाघरे घूमे आज देखो घाघरे घूमे नाच रहा तिरलोकताल पर सकल ब्रह्मणिया झूमे धड़ वंच धड़ वंच गयी हरे गगन में होली की दूसरे राग बहुत खूब सुनरी सखी मु सज बुलाए मुँह जाना है शिव की नगरिया रे आज जाना है शिव के दुवरिया चुन चुन बगियों से लाओरी चमलियाँ कलियों से मोरी सजाओ तुम डोलियाँ कजरा लगाओ माथे बिंदिया सजाओ मोहे रंग दो गुलाबी चुनरिया रेज जाना है शिव के नगरिया सुनरी सखी शिव सजना बुलाए मोहे जाना है शिवकी दुबरिया रेज आज हे की नगरिया लीजिए फिर सुनते हैं अरे कैसे तोड़ो रे माया गढ़ला कैसे हाँ हा रे माया गढ़ला कैसे तोड़ों रे काकर खड़ा है लाली गुलाली काकर खड़ा सफेद अरे हाँ काकर खड़ा सफेद अजी का कर खड़ा में आगी उड़त है रन में है रन खेत मारू गल कैसे हाँ हाँ रे माया गल कैसे तो रे आल्हा के खड़ा है लाली गुलाली उदल के खड़ा सफ़ेद अरे हाँ उदल के खड़ा सफ़ेद अजीमलखम के खड़ा माँ आगी उड़त है रन में है रन खेत मडोगड़ला कैसे हाँ हारे मडल कैसे तोड़ों रे अरे कैसे तोड़ों रे माया गढ़ला कैसे हाँ हारे माया गढ़ला कैसे तोड़ों रे ओम शान क्या बात है क्या बात है नानू राम कलाकार जी आपने तो दिल बाग बाग कर दिया मेरा <laughs> बहुत बहुत हूं। आपने था। बहुत था ही, <laughs> ही अलग ढंग से बहुत ही अलग ढंग से आपने इस गीत को प्रस्तुत किया अलग अलग होली के राग आपने प्रस्तुत किया तो ये होली कैसे मनाया जाता है आपके यहाँ हाँ, हमारे यहाँ होली जो मनाया जाता है उस दिन घर घर से और बच्चे लोग चोरी करके छेना लाते हैं। चोरी करके चोरी करके किसी को बिना बताए किसी के घर में जाएंगे चुप उठा के ला के वो होली के जो है वो जो रखते हैं भट्टी उसमें डालते हैं। है अच्छा, और लकड़िया लकड़िया हाँ, हाँ, हाँ, हाँ. अक्सर करके चुरा करके लाते हैं बना कोई भी प्रकार का कोई भी प्रकार तो उस दिन, चुरा उस दिन के समझ जाना कि बस होली आ गया तो लकड़ी आ गया। कोई खाली ना रहे। जी जी जी तो उस दिन एक बड़ा मनोरंजन है और गांव मिलकर के हर गांव में होली मंती है अच्छा, जी, और जी, जी। होली त्यौहार पर रंग गुलाल आदि छिड़कते हैं और बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके डंडा नाच रास लीला वगैरह उस दिन कविता होली गाना ये बहुत बेहतरीन सीन होता है तो उसी है। का मैं आपके पास एक प्रदर्शन ट्रेलर के रूप में दिखाया आगे फिल्म देखने हैं ओम शांति बहुत ही अच्छा लग रहा था और माना होली का एक अपना ही अलग अलग, -अलग, अलग, -अलग रंग है सब जगह का कि मैं जहाँ जिस गांव में था आंद्रा के पास में कभी होली के समय पर मैं ऐसा जाना हुआ जी जी। और वहाँ मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह होली लोग करते वोली और होली जलाने के दिन जो है उस दिन बोले सब लकड़िया तो वो चुरा के लेकर आए थे जी जी जी और फिर लगा दिए थे जलाने हाँ, के लिए रख दिए थे सेटिंग हाँ, हो गया था हाँ, उनका हाँ, और मैं नया दिखा तो मुझे किसी ने बोला कि हाँ, ये जो घर के आसपास में अगर मटका किसी ने रख दिया हाँ, तो तोड़ देना तोड़ है तोड़ उसको देना बोले होली में करते है और हम गए दो चार जगह तोड़ के आगे क्या बात है अब दूसरे दिन जो है आ, वो सब चिलाने लग चिलाने लग गए गए जी वो तो होता भी गाली खा ली है सब तो लोग मुझे देख के हंस भी रहे थे क्या माजरा है ऐसा ही है बोले होली इधर इस तरह मनाया तो हर एक जगह का अपना एक खूबसूरती है अपना एक नजारा है अपना एक ढंग है जो हम अलग अलग रूप में अलग, अलग अलग लोगों से सुनते हैं तो रेडियो के माध्यम से हमें ये भी बड़ी अच्छी बात आपके आप कैसे मनाते हैं वो हमने सुना बहुत अच्छा इस, लग रहा है इसके साथ जनाब एक धार्मिक रिलेशन जुड़ा हुआ है जी, जी, प्रहलाद को ना उसकी बहन होली का अंतिम बात नहीं माना भगवान का नाम उसने लेना आ, बंद नहीं किया हाँ तो उसने कहा की तुम बैठो बहन और इसको जला देना तो हुआ क्या कि आग जला जलने के बाद वो तो भगवान के नाम में लवलीन था प्रहलाद आ, उसकी, हाँ, उसकी वो होलिका जल गई वो बच गया अच्छा उल्टा उल्टा हो तो, हो गया, हो गया, अब तो वो बिल्ली के दो पोंगरे थे ना वो भी बच के निकल आए थे तो जिसको प्रहलाद ने देखा था तो होलिका के गोद में बैठ के जब होली जलाया गया आग लगाया गया तो वो स्मरण शक्ति पावर उसके साथ कनेक् था परमात्मा के साथ, साथ, साथ है हाँ। तो कहते न जाको रखे साइया मार सके न तो कोई।, कोई बाल ना बांका कर सके जो जगबेरी हो ये एग्जांपल है आज इस भरत खंड के एग्जांपल है धार्मिक त्योहारों का, का। तो होली पर अब भगवान कहता होली इट मींस है पवित्रता पवित्रता त्योहार हाँ पवित्रता का प्रतीक हाँ प्रतीक है और हकीकत है उसी से ही होली त्योहार निकला है ये भक्ति मार्ग की बात अच्छा ओम शांत क्या बात है बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करके और काफी अच्छी जो एक आध्यात्मिक रहस्य जो है वो आपने शेयर किया हमारे साथ होली के बारे में बहुत बहुत, बहुत थैंक्स धन्यवाद आपका आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूं, मेरे मधुबन <laughs> रेडियो परिवार प्लस मधुबन परिवार का मैं बहुत बहुत एप्रिशियबल और एप्रिशिएट करता हूँ और जब भी मैं जहाँ भी रहूँगा भूलूंगा नहीं मेरे परिवार का अच्छा तीजा तेरा रंग था मैं तो तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आ मौला मेरे ले ले मेरी जा मौला मेरे ले ले मेरी जान जा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे ले ले मेरी जान मौला मेरे ले ले मेरी लेरी तेरे संग खेली होली तेरे संग थी दिवाली तेरे अंग की छाया तेरे संग सावन आया फिर ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ल लौट के तू आए रे शरीर लगा ले तिजा तेरा रंग था मैं तो तिजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो। tumola tu hi aan mola mere le le meri jaan mola mere le le meri jaan चरखे दी कुक माया मैनू याद सुन आप दी मिठी मिठी कुक माया मैनु याद आपदा मेरे दिल बिचो उठ दिए हुक माया माया याद याद आवदा आवदा सुन चल कुक नमस्कार आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है हम बात कर रहे हैं नानू कलाकार जी से जिन्होंने हमें होली के कई रंगों को बताया और होली का जो प्रहलाद के बारे में जो आध्यात्मिक रहस्य है एक कहानी के रूप में उन्होंने हम सभी को सुनाया चलिए इसी के साथ और आगे क्या बात हो सकती है होली के कुछ और रंग हम सुनेंगे उनसे स्वागत है आपका धन्यवाद थैंक्स मनी मनी मेरे रेडियो परिवार का पहजान से शुक्रगुजार हूँ आपने पुनः मुझे और मौका दिया तो कुछ और तर्ज है उस पर मैं होली का ही गीता कंटिन्यू करता हूँ तो लीजिए सुनते हैं आया होली का त्योहार उड़े रंग और गुलाल ज्ञान भर भर के मारे पिचकारी कारी मीठे लागे हैं शिव भंड रे अरे जारे माया नटकट दे छोड़ मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज अज तु तो गारी मीठे लागे हैं शिव भंडा दी लीजिए दूसरी और पद में होली आई रे होली आई रे शिव के रंग रंग दे सुना दे जरा बांसुरी होली आई रे आई रे होली आई रे रंग दे सजन मोरी ऐसी चुनरिया धोबिनिया धोए चाहे सारी उमरिया रंग बेस मोरी ऐसी चुनरिया धोबिनिया धोए चाहे सारी उमरिया मुहे भाए ना हो ओ मुँह न माया के रंग हलके सुना दे जरा बारी होली आई रे आई रे होली आई रे होली आई रे शिवा के रंग छल केके सुना दे जरा बारी होली आई रे आई रे होली आई रे लीजिए और एक दो लाइन सुनते हैं जी जी कितना हसी है संगम कितना हसी सफल है साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है, है? लीजिए और सुनते हैं होली की मोरी रंग दे आज चुनरिया शिव सजना अपने रंग में शिव बलमा अपने रंग में शिव सजना अपने रंग में अजी मोरी रंग दे मोरी रंग दे आज चुनरिया शिव सजना अपने रंग में तन बदन मन आत्मा होली मारे ज्ञान पिचकार ब्रह्मा तन आधार लिया शिव जन जन देवत गारी बाबरी हो गई बाबरी हो गई गप गुवालन शिव की सुनती मुरलिया मोरी रंग दे आज चुनरिया शिव सजना अपने रंग में मोरी रंग दे मोरी रंग दे आज चुनरिया शिव सजना अपने रंग में शिव बलमा अपने रंग में शिव सजना अपने, अपने रंग में ओम शांति क्या बात है क्या बात है बहुत खूब बहुत ही अच्छा लग रहा था आप अलग अलग रंग होली के सुना रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं <laughs> होली बात? की एक और बात अगर आप बताने जाएंगे जी जैसे होली में रंग की बात आती है जी रंगों को यूज करते हैं रंग कपड़े पे डालते हैं हाँ, कई बार ऐसे होता है कि कोई कोई जगह मिट्टी भी हाँ, भी, भी हैं। ये क्या है? हाँ, भू, होली कहते हैं अच्छा, इस दिन क्या है आ, एक परंपरा चली है हुँ, हुँ, हुँ. कि जो भक्ति मार्ग में होली जो खेलते हैं जी जी उस दिन जितना हो सके गंदगी चीज ही फेंकते हैं अच्छा अच्छा ऐसा उनका अपनी मान्यता है उस दिन साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनेंगे रंग गुलाल लगाएंगे यहाँ तक मने आपको पैंट्स वगैरह भी अपने शरीर में पोतते हैं कहने का मतलब ये है कि किसी भी खास करके भाभी को और उसका जो छोटा जो भाई होता है हाँ छोटा है होता है देवर वो उस दिन अपनी भाभी को मैने लगाता है हाँ और भाभी भी अपने देवर को हाँ, वो गुलाल लगाती है और धूल से खेलती है तो इसलिए धुरिया होली कहते हैं इसकी धार्मिक मान्यता है पर एक्चुअली क्या है कि होली का अर्थ भगवान कहता है बच्चे होली का अर्थ होली मैंने जो बीत गया जी जी ये ज्ञान की पॉइंट है बीती को बिंदी लगाओ ए और मेंटेंस द लाइफ होलीएस्ट लाइफ ना न घर ग्रस्त में रह कर पैद पता को धारण कर धारण करो ए पग को मेंटेन करो तो ये इसका धार्मिक अर्थ है तो भक्ति मार्ग में इसका उल्टा जस्ट उल्टा किया उस दिन मैंने मांसमद्रा का भी उपयोग करते हैं लोग क्यों क्योंकि उसका नाम ही है होली ना और उस दिन उसको राक्षस मानते हैं किसको हिरणा कश्यप को तो उस दिन गंदगी चीज खाते हैं गंदगी ही फेंकते हैं ये दस्तूर है लेकिन धार्मिकता में वो होली का और मतलब फिर कुछ देर के बाद समझो सुबह तक वो लोग रंगीन पहनते हैं या लाल गुलाल उड़ाते हैं या कलर खेलते हैं जी जी लेकिन जी। फिर शाम में नहा धोके नहाँ नए कपड़े नए कपड़े मिठाइया मिठाइयाँ बांटते हैं ये भी एक प्रथा हाँ उस दिन खास करके आपका रोटी वगैरह जो पकाते हैं ना जी जी जी। वो बहुत ही टेस्टी रहता है अच्छा। और अनारसा रोटी ना और छत्तीसगढ़ी में कहते ठेठरी रोटी अच्छा, ना अच्छा। तो इसको खाते हैं तो बहुत बहुत रुचि से ही उसको खाया जाता है जी तो इस ढंग से उसकी मान्यता है और अपने अपने प्रोविंस में लोग अलग अलग ढंग से हर वर्ष में अलग ढंग से इन होलियों को होली के त्योहार को मनाते हैं तो ये इसका दस्तूर है बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके अच्छा। और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि होली में जो रंग डालने का जो प्रोसेस है अध्यात्मिकता से अगर हम लेते लेते हैं एक दूसरों के ऊपर जो है गुणों का हाँ दिव्य गुण ज्ञान गुण होली होली तो भगवान कहता है बच्चे ज्ञान की होली खेदो नंगो तो मोरे अपने रंग में ना तो आज भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके तो गुण आप जो है जैसे हैं को भी वैसे रंग वैसे दो, रंग दो ताकि हम बार? भी पत्र बने और पत्थ दुनिया के मालिक बने क्या ना तो भगवान तो ये हमको संदेश देता एक दूसरे है। को हम ज्ञान की बातों का रंग खेला है खेला जाता है तो जी वो, जी वो बहुत बात बात बहुत ही ही अच्छी बात बात आपने में रखी सुंदर आगे साथ स्वागत है आपका आहा, जी लीजिए तो आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सुनते हैं सत्यों को सत्य से हटाने वाला कौन सतियों को सत से हटाने वाला कौन राह से धर्म के डीगाने वाला कौन राह से धर्म के डीगाने वाला कौन सतियों को सत से हटाने वाला कौन सतियों को सत से हटाने वाला कौन रह से धर्म के डिगने वाला कौन रह से धर्म के डिगने वाला कौन राह में गुलाल उड़े चाहे उड़े धूल हो पांव रे पांव में चुभे रे चाहे काटाया पिसूल हो डर से डगर के डराने वाला कौन डर से डगर के डराने वाला कौन राह से धर्म के हटाने वाला कौन सतियों को सतियों को सत्य से हटाने वाला कौन राह से धर्म के डिगाने वाला कौन राह से धर्म के डिगाने वाला कौन बहुत को बहुत ही अच्छा लग रहा था आपके ये नया जो आपने गीत प्रस्तुत किया और इसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि किसी भी तरह से आप कोई भी सिचुएशन में हो लेकिन डरना नहीं, नहीं आगे बढ़ना है और होली में जो भी हम करते हैं वो सब एक रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं लेकिन हम सभी को होली एक मैसेज ये भी देता है कि दिव्य गुणों से अपने आप को सजा सभी से दुश्मनी बुला खुशियों से सबको दोस्त बना के जिए और जीने दे जीने दे बहुत ही सुंदर आपने ये दर्ज रखा हमारे सामने इसलिए आपको भी और श्रोताओं को भी बहुत बहुत होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आप मधुबन रेडियो परिवार प्रिय आत्मन और प्रिय विश्व परिवार मधुबन परिवार विशेष विशेष बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे अपने अंतरात्मा आत्मा की कुछ गीत के रूप में कहने का अवसर दिया और होली में बहुत ही आपका आभारी रहूंगा होली पर विशेष रूप से मेरा अटेंशन था जो आपने मेरी अरमान पूरी की बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से एक बार होली की डेट मैनी थैंक्स आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मौजूदी 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो को तू नजर झुका झुक जाए सर जहा वही मिलता है रब करता तेरी किस्मत तू बदल दे रख हिम्मत बस चल दे तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान